श्रीमद्भागवत महापुराण षक अथ नवमोध्याय विश्वप का वध वृत्ता सुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना श्रीशुकुवाच तस्विश् सिरांशि त्रीणी भारत सोमपीथम सुरापीथम अन्नदा इति अन्नदुषम श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित हमने सुना है कि विश्व के तीन सिर थे वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे स वसी देव्यो भागम प्रत्यक्ष मुच्च कै अवधत य पितरो देवा सृपन उनके पिता त्रष्टा आदि बारह आदित्य देवता थे इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे सा एवहि ददो भागम परोक्षम असुरा प्रति यजमानद्भागम भागम वशानुग्रह साथ ही वे छिप छिपकर कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे उनकी माता असुर कुल की थी इसलिए वे मातृस्नेह के वसीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे तदेव हेलनम तस् धर्मालिकेश्वर आलक्षतर तस देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फूर्ति से उनके तीनों सिर काट लिए तु तो यसित कपिध कपिंजल कल करापीथम अन्नादम यही विश्वप का सोमरस पीने वाला शीर पपीहा सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया ब्रह्मत्या मंजलिना जग्राहदपीशर विशुद्धे चाहते तो विश्व रूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा वरण हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा एक वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी सूची प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्महत्या को चार हिस्सों में बांटकर पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया ब्रह्मत्यादीशत परीक्षित पृथ्वी ने बदले में वह वरदान लेकर जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं उसर के रूप ब्रह्मत्याम निर्यास रूपेण ब्रह्मत्या प्रदेश दूसरा चतुर्थांत वृक्षों ने लिया उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा उनमें सब अब भी के रूप में हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्स्थान से स्वीकार किया उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप से दिखाई पड़ती है यह वर् पा करके खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी ब्रह्महत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया फेर आदि के रूप में वही हत्या दिखाई पड़ती है अतः मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विवर्धस्व जय विद्विसम मृत्यु के बाद उनके पिता त्वस्टा हे इंद्र शत्रो तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो इस, इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हमन करने लगे अथान्वाहार्यम पचना तो घोरदर्शन कृतांत इवलोका जुगांत समझे यथा यज्ञ समाप्त होने पर अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भावना दैत्य प्रकट हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानव लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल संवरच परीक्षित वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाया करता था वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील ढीलढोल का था उसके शरीर में संध्याकालीन बादलों के के समान निकलती रहती थी। तब को उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य समान प्रचंड थे दे दीप्य मान नेत्र नित्यंतम चमकते हुए तीन नोको वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने चिल्लाने और कूदने लगता था उस समय पृथ्वी थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा लिखा रखा है दरी गंभीर वक्त्रेणा वक्त अनभस्तलम लेहता जीव जिभ यी गृहता भुवनत्र महता रौद्रेण जिम्भ माड़म मुहुर्मुह विस्ताब्रुर्भिकर्वे दिशोद वह बार बार जंभई लेता था उससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता कि यह सारे आकाश को पी जाएगा जीव से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपने लगे नृथाई कामसा साप परम दुण परीक्षित त्वटा के तमो गुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था इसे से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। वृद्धा सोग्र सत्ता ने कृष्ण सह बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उन पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र को निगल गया समाहिता अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही उनका प्रभाव जाता रहा वे सबके सब दीन हीन और उदास हो गए तथा तो एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदिपुर श्री नारायण की शरण में गए देवाहुच होम वाप्यंबराग्न्यक्षिप्त योकाम ब्रह्मादे वयुद्विजन राम यस्मी बलिमंत कोशो विभेत यस्मादरण नः देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की वायु आकाश अग्नि जल और पृथ्वी ये पांचों भूत इनसे बने हुए तीनों लोग उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं वही काल भगवान से भयभीत रहता है इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं अविस्मितम तम परिपूर्ण काममलाभे नम प्रशांत विनोप सर पत्य परम हिभा प्रभो आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम सम और शांत हैं जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है वह वा मानो कुत्ते की पूछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है यस्य यशो ऋषिंगे जगति मनुथाध तथा सवन दुनंता वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल शिंग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर कर अनायासी प्रलय कालीन संकट से बच गए वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागत को के द्वारा किए हुए भय से अवश्य बचाएंगे एक पति तस्मा प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रणयकालीन जल में गिर पड़े थे यद्यपि वे असहाय थे तथापि उनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें या एक सो निजमाझा मवेश व्यम ना पुरिंग पृथ्वी उन्हीं प्रभु ने अद्विती होने पर भी अपनी माया से अपनी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते यो समाया पात युगे, युगे चंद वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता ऋषि पशु पक्षी और मनुष्यादनियों में अवतार लेते हैं तथा युग, युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं पुरुषम विश्वमण्यम ब्रजा सर्वे शरण शरण्यम स्वाम सनोधा शि सम महात्मा वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं हम सब उन्ही शरणागत भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे श्री शुकुआच यति तेषा महाराजा सुराणाम उपतिष्ठता श्री जी कहते हैं महाराज जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान के स्तुति की ख चक्र गा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतरदेश में प्रकट हुए आत्मतुल्य सौरथ भी कौतुभ शरदंबू क्षण भगवान के नेत्र शरदकालीन कमल के समान खिले हुए थे उनके साथ सोलह पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे केवल उनके वृक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह और गले में कौतुभ मड़ी नहीं थी दृष्ट्वा पतिता भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए उन लोगों ने धरती पर लौट कर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर कर वे भगवान की स्थिति करने लगे देवा उचुह नमस्ते यज्ञ वैसे उतते नमः नमस्ते चक्रज नमः सो प्रोहूत देवताओं ने कहा भगवान यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा तो उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं गतिमत परम पदम नार्वाचीनो विसर्गस् धातर वेदित मसीता सत्व रज तम इन तीन गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट प्राप्त होती हैं। उनके नियामक आप ही हैं आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता ओम नमस्ते सु भगवान नारायण वासुदेवादिपुरुषा महापुरुषापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथं परम हंस पिभ्राजक परमयोग सधीना परिभात परस्फुट दर महस नमः नम कटद्वरे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयंपलब्ध निज मुखानु भवो भवान भगवान नारायण वाचदेव आप आदि पुरुष जगत के परम कारण और परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं आपकी महिमा असीम है आप परम मंगलमय परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं प्रभो समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं दर्भ बोध इव तवाजम हजम विहार योगो यदरण शरीर भगवान आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की, की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं अथ तत्र भवानि किम् गुण विसर्ग पति पारतंत्रेण स्वकृत कुशलाकुशल फलम पोस्विधात्म राम उपशमशील उदास्तना विधा बह भगवान हम, हम लोग यह बात यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं अथवा आप आत्माराम शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं नी विरोध उभय भगवत परिगणित गुण गणे ईश्वरों नवगाहात्मचीन विकल्प भी तर्क विचार प्रमाण भाषण कुतर्क शास्त्र कलीला केवल एवात्म माया उपरत सम मयाम कवल इवा भगति स्वरूप हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं आपके गुण अगणित है महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान है आधुनिक योग अनेकों प्रकार के विकल्प वितर्क विचार झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं आप में इसके उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही आप तो दोनों से विलक्षण अनिर्वचनी हैं समी ममतीनाम मत मनुसर यथा रज जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प माला धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है जानकार को रस्सी के रूप में वैसे ही आप भी रूप में वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोगता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं स एव पुनः सर्व सर्वस्तून वस्तुस्वरूप सर्वे सकल जगत जगत्कारण भूत प्रत्यगात सर्वा प्रत्यगात्म सर्वगुणाभासोपलक्षक पर्यवशित विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं। सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा प्रकृति आदि के भी कारण हैं आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सबकी प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकोच करती है और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही सेहत रखा है अथ वाव तव महिमातरथ समुद्र विपृशा सके मन निंदमत सुखेन विस्तृत विषयशुकेशन्दो भगवती सर्वूत प्रियस्रुहृद सर्वात्म नितरा नितमनस कथ कथसु कथमु हवाते मधुमथन पुनः स्वाथकुशलात्मिसृद साधुवचरण बुझाणुसेसेवासृज पुनर संसार पता मसूद आपके अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र मुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है समस्त प्राणियों के परम प्रीतम हितैषी श्रुहित और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं वे आपके अनन्न्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। मसूधन आपके वे प्यारे और सुहित भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रमायन त्रिलोक मनोहरा अनुभाव तवैत जदनु अनुजाधम जी जो यमिति ये मनुपक्रम समय स्वात्म सुरनर मृग मिश्रित जलचरापराधम दंडम दंडधर तदर्थ एवं भगवदजी इति यदि मन्यते प्रभो आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्र हैं आपने अपने तीन पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानों आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता मनुष्य पशु नृसिह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं दंडधारी यदि जचे तो आप उन्हें के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए अस्मक तथम तथा तव, तव चरण नलिन युगल ध्याना नुबद्धय स्वालिंग विवरणनात्म सात्ता वसतरुचि शिथि स्तलोक विगल मधुर मुखरसाक शांत अन घाती भगवन्न आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं हम आपके निजन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है इसलिए प्रभु हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारबिंद से ठपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा सुधाबिंद से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए हमारे अंतर की जलन बुझाइए अथ भगवंतवा स्मां भी अखिल जगद उत्पत्ति स्थिति लयनिमित्ता या मनादि जामाया विनोद सकलजीवनका निषकानाद बहिपी च ब्रह्म प्रत्यात्मस्वेण प्रधानूपेण ये दे सका देशवस्थान विशेष तदुपदा नोपल कतयानता सर्वा प्रत्ययसाक्षिण आकाशरी साक्षात् ब्रह्मण परमात्मन किया अर्थविशेषो विज्ञापनी यद विस्फुलिंगादी हिरण्य रेतसह प्रभो जिस प्रकार अग्नि के ही अंशभूत चिन्हारिया आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं आपसे भला कहना ही क्या है क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं केवल इतना ही नहीं उनके बाहर भी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं जगत में जितने भी देश काल शरीर और अवस्था आदि है उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं आप आकाश के समान सर्वगत हैं निर्लिप्त हैं आप स्वयं पर परमात्मा हैं अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्मा भगवत परम गुरो स्तव विविध वृजेन संसार परिश्रमोपनी मुपसिता नाम व्यम जत्मे नोपाता अतएव अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं हम आपके तिरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है अथो ई सजही भुवन त्रस्ता कृष्ण तेजांशस्त्रुधानी च सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वित्तासुन ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस्त रहा है आप उसे मार डालिए। डालिएय कृष्णा थे निरुपक्रमासंग्रहायथ निजाश्रमाते हरिय नमस्ते प्रभो आप शुद्ध स्वरूप हृदय शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश सबके साथी अनादिंत उज्जवल संपन्न है संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुँचते हैं तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं प्रभो हम आपको नमस्कार करते हैं श्री शुकवाचन अथईव मेड़ो राज्य श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तमन किया तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे रे भगवान वाच प्री तो मधुपस्थान विद्या आत्मश्वर्या स्मृति पुंसा भक्तिश्चामी श्री भगवान ने कहा श्रेष्ठ देवताओं तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है इससे तुम लोगों पर प्रसन्न हो इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है किम दुरा पम्बयी प्रीता तथा विधर मये कांता मतिम मत्तो वा तत्वीन देवशिरोमणियों मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्वभेदता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते ना वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु तस्त जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता यही कारण है कि वह विषय चाहता है परन्तु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही नासमझ है स्वयं निषेय सम विद्वान कर्मही नाराती जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता देवराज इंद्र तुम लोगों का कल्याण हो मघव जातभद्रम वो दध्यं च विद्याव्रत तपसार अब देर मत करो ऋषि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है मांग लो सवा अगतभ्या ब्रह्म निष्कल यद्वाश्वासी हो नाम तयोर विधाद दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है अश्विनी कुमारों को घोड़ों के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वसिर भी है उनके उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए फुटनोट यह कथा इस प्रकार है दधीची ऋषि को प्रवर्ग यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की दधीची मु ने कहा इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूं इसलिए फिर किसी समय आना इस पर अश्विनी कुमार चले गए उसके जाते ही इंद्र ने आकर कहा बुरे अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए तब अश्विनी कुमारों ने आकर फिर वही प्रार्थना की मुने ने इंद्र का सब सुनाया इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा हम पहले ही आपका यह सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देते जोड़ देंगे इससे आप हमें उपदेश करें और जब इंद्र आपका घोड़ा का सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा दध्यंगाथर्वणस्त वर्वाभेद्यम मदात्मक विश्वपादास्तः अथर्वेदी दथिचि ऋषि ने ही पहले पहल मेरे स्वरूप भूत अभेद्य नारायण कवच का कृष्टा को उपदेश किया था क्ष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला युष्म्यम जाचत स्विभ्याम धर्मग्ंगा निदास ततस्तरायुध श्रेष्ठ विश्वकर्मा ये नृत्ता शिरोहरता मेज उपगृहित दधीची ऋषि धर्म के परम परमर्मज्ञ हैं वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उस अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार कर लेना देवराज मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे दसविन बेजु यम तेजोत्रपद भूय प्राप्त भद्रम वो न हिंसती चत्पराण देवताओं वृद्धा सुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमशा सीतायाकंधे नवध्याय